अध्याय चौबीस यरूशलेम मंदिर का विनाश जब गुरु यीशु परमात्मा के मंदिर के आंगन से बाहर निकलकर जा रहे थे तब उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा प्रभु मंदिर के इन भवनों को देखिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा सच तो यह है कि जिन भवनों को तुम देख रहे हो एक समय आएगा जब इन भवनों का एक भी पत्थर अपने स्थान पर नहीं बचेगा हर एक पत्थर को नीचे ढा दिया जाएगा जब गुरु यीशु जैतून पहाड़ी पर बैठे थे तब शिष्य उनके पास आए और अकेले में उनसे पूछा हमें बताइए कि यह सब कब होगा आपके दोबारा आने के और इस संसार के अंत होने के निशान क्या होंगे प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखे में ना डाले कई लोग मेरे नाम से आएंगे और दावा करेंगे कि वे ही मुक्तिदाता हैं और बहुत से लोगों को धोखे में डालेंगे तुम युद्ध की आवाजें और युद्ध के समाचार सुनोगे तो उस समय घबराना मत क्योंकि यह होना जरूरी है किंतु इससे ही संसार का अंत मत समझ लेना देश देश के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध लड़ाई के लिए उठ खड़े होंगे और अलग अलग जगहों में अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे ये सभी परेशानियां तो प्रसव पीड़ा के समान शुरुआत मात्र होगी तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा दंडित किया जाएगा और यहां तक कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी मेरे कारण हर समाज के लोग तुमसे नफरत करेंगे उन दिनों में बहुत से लोग सत्य मार्ग से भटक जाएंगे वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे अनेक झूठे लोग जो अपने आप को परमात्मा के प्रवक्ता कहेंगे अचानक पैदा हो जाएंगे जो बहुत से लोगों को धोखे में डाल देंगे अधर्म के बढ़ने से एक दूसरे और परमात्मा के प्रति लोगों का प्रेम खत्म हो जाएगा पर जो अंत तक आस्था में मजबूत रहेगा वह मुक्ति पाएगा जब परमात्मा के साम्राज्य के बारे में शुभ संदेश दुनिया भर में फैल चुका होगा और हर समाज के लोगों को बताया जा चुका होगा तब इस संसार का अंत हो जाएगा महासंकट की चेतावनी किसी दिन जब तुम उस घृणित चीज को जो पवित्र स्थान को अशुद्ध करती है देखो जिसके बारे में परमात्मा के प्रवक्ता डानियल ने बताया था जो कोई भी इसे पढ़ रहा है इसे समझने की कोशिश करें। तो उस समय जो लोग यहूदिया प्रदेश में रहते हैं पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हों, वह घर से कोई चीज लेने को नीचे ना उतरे और जो खेत में हो वह घर से कोई कपड़ा लेने के लिए वापस ना जाएं। उन स्त्रियों के लिए बहुत बुरा होगा जो उन दिनों गर्भवती होंगी या दूध पिलाती होंगी प्रार्थना करो कि तुम्हें ठंड के दिनों में या आराम दिवस के मौके पर घर छोड़कर भागना न पड़े क्योंकि उस समय ऐसी दुख पीड़ा होगी कि जैसी जब से दुनिया बनी है तब से अब तक ना कभी हुई है और ना कभी होगी यदि परमात्मा उस भयंकर समय को कम नहीं करते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता परंतु उन्होंने अपने चुने हुए भक्तों के कारण सब लोगों के ऊपर आने वाले भयंकर समय को घटा दिया है उस समय यदि कोई कहे देखो मुक्तिदाता यहां है या वह वहां है तो इस बात पर विश्वास ना करना क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे प्रवक्ता पैदा हो जाएंगे और अद्भुत निशान और चमत्कार दिखाएंगे जिससे ये परमात्मा के चुने हुए लोगों को भी धोखे में डालने की कोशिश करेंगे सावधान रहना मैंने पहले से ही तुम्हें बता दिया है यदि कोई तुमसे कहे देखो मुक्तिदाता तुमको सुनसान जगह में मिल सकते हैं तो वह मत जाना या देखो वह किसी के घर में है तो विश्वास ना करना क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कड़क कर पश्चिम तक चमकती है उसी प्रकार तेजस्वी मानव पुत्र का आना सबको दिखाई देगा जहां शव होगा वहां गिद्ध भी इकट्ठे होंगे तेजस्वी मानव पुत्र का बादलों पर होकर आना उन दिनों की परेशानियों के बाद ही सूरज पर अंधेरा छा जाएगा और चांद भी रोशनी नहीं देगा आकाश से तारे गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिल जाएंगी तब तेजस्वी मानव पुत्र की निशानी आकाश में दिखाई देगी और दुनिया के हर वंश के लोग शोक मनाएंगे ये लोग तेजस्वी मानव पुत्र को शक्ति और बड़े तेज के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे एक बिगुल की तेज आवाज पर तेजस्वी मानव पुत्र अपने चुने हुओं को लाने के लिए अपने स्वर्ग दूतों को पृथ्वी के हर हिस्से में भेजेगा घटनाओं के लक्षणों को पहचानो अंजीर के पेड़ से यह सीखो कि ज्यो ही उसकी शाखाएं कोमल होती हैं और उनमें पत्ते निकलने लगते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी का मौसम नजदीक है इसी प्रकार जब तुम ये भयंकर घटनाएं होते देखो तो समझ लेना कि तेजस्वी मानव पुत्र नजदीक है दरवाजे पर ही है मेरी बात ध्यान से सुनो इन घटनाओं के हुए बिना इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा आकाश और पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे लेकिन मेरे शब्द हमेशा रहेंगे अच्छे और बुरे कर्मों के न्याय के दिन के लिए तैयार रहो उस दिन और उस घड़ी के बारे में जब ये सब होगा पिता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं जानता न उनके स्वर्गदूत और न पुत्र क्योंकि जैसे परमात्मा के प्रवक्ता नोहा के समय में हुआ था वैसा ही तेजस्वी मानव पुत्र के वापस लौटने के समय में होगा जब जल प्रलय नहीं आया था तब तक लोग दावतों और बेहद शादियों का आनंद ले रहे थे और तब नोहा बड़ी नाव में गए जब तक जल प्रलय आनंद मना रहे लोगों को बहाना ले गया तब तक उन्हें कुछ पता ना था की क्या हो रहा है इसी तरह तेजस्वी मानव पुत्र का आना भी होगा उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो महिलाएं सात चक्की पर अनाज पीसती होंगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी इस कारण जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा यह जान लो कि यदि घर के मालिक को पता होता कि चोर किस समय आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में चोरी ना होने देता इस कारण तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस समय कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उसी समय तेजस्वी मानव पुत्र आ जाएगा दिखावटी सेवा के भयंकर परिणाम प्रभु यशु ने आगे कहा विश्वास योग्य और बुद्धिमान नौकर कौन है जिसे उसका मालिक खाने के समान का अधिकारी बनाए कि वह अन्य नौकरों को जो कुछ भी उन्हें चाहिए वह तय समय पर उन्हें दे उस नौकर को बड़ा इनाम मिलेगा जिसे उसका मालिक लौटने पर अपना काम अच्छी तरह करता हुआ देखे मैं तुमसे सच कहता हूँ मालिक उस वफादार नौकर को अपनी पूरी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार देगा लेकिन अगर नौकरों में से एक को लगता है उसका मालिक देर से वापस लौटेगा और वह अपने साथी नौकरों को पीटने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए तो उस बुरे नौकर का मालिक ऐसे समय आएगा जब वह सोचता भी ना होगा मालिक उसको भयंकर सजा देगा और मालिकों की सेवा करने का दिखावा करने वालों के साथ बाहर फेंक दिया जाएगा वहां रोएंगे और गुस्से और दर्द से दांत पीसेंगे